महाभारत शांति पर्व एक एकष्ठीतमोध्याय आश्रम धर्म का वर्णन भिष्म आश्रमा महाबाहक्रम चतुर्णाम कर्माणी च युधि भीष्म जी कहते हैं सत्य पराक्रमी महाबाहु युधि अब तुम चारों आश्रमों के नाम और कर्म सुनो वानप्रस्थम च ब्रह्मचर्य महा आश्रम गस्थ वान और भैक्षचर्य अर्थात संन्यास ये चार आश्रम है चौथे आश्रम संयास का अवलम्बन केवल ब्राह्मणों ने किया है जटाधारण संस्कार दिजाती ओंवाप्य आधारदीति कर्मा प्राप्य वेदमच सदारोवाप्य दो व आत्म्वां संयते वन प्रस्थाश्रम गेत् गृहाश्र ब्रह्मचर्य आश्रम में चुड़ाकरण संस्कार और उपनयन के अन्तर द्विजत्व को प्राप्त हो वेदाध्ययन पूर्ण करके समावर्तन के पश्चात विवाह करें फिर गार्हस्य आश्रम में अग्निहोत्र आदि कर्म संपन्न करके इंद्रियों को संयम में रखते हुए मनस्वी पुरुष स्त्री को साथ लेकर अथवा बिना स्त्री के ही से क्रित हो में प्रवेश करे। करें शास्त्री समित्व प्रवृद्धि वहां धर्मज्ञ पुरुष आरण्यक शास्त्रों का अध्ययन करके वानप्रस्थ धर्म का पालन करे तत्पश्चात ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक उस आश्रम से निकल जाए और पूर्वक सन्यास सन्यास ग्रहण कर ले। इस प्रकार निर्द्व रितासाम कर्तव्यापिता राजन विद्वान ब्राह्मण को उज्ज्वरिता मुनियों द्वारा आचरण में लाए हुए इन्हीं साधनों का सर्वप्रथम आश्रय लेना चाहिए चरित्रह्मचर्य पते भैक्षचर्यादिकार प्रशस्त इव मोक्षण प्रजानाथ जिसने ब्रह्मचर्य का पालन किया है उस ब्रह्मचारी ब्राह्मण के मन में यदि मोक्ष की अभिलाषा जाग उठे तो उसे ब्रह्मचर्य आश्रम से ही संन्यास ग्रहण करने का उत्तम अधिकार प्राप्त हो जाता है यमेतःषा निराशीरिकेतन यथोक्तलबिवेश मुद्दा तो जितेन्द्रिय सन्यासी को चाहिए कि वह मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए मुनिवृत्ति से रहे किसी वस्तु की कामना न करे अपने लिए मठ या कुटी न बनवावे निरंतर घूमता रहे और जहाँ सूर्यास्त हो वहीं ठहर जाए प्रारब्धवश जो कुछ मिल जाए उसी से जीवन निर्वाह करे निराशी सर्व समो निर्भोगो निर्विकार विप्र क्षेमाश्रम हम प्राप्त हो ग्यक्षरता आशा और तृष्णा का सर्वथा त्याग करके सबके प्रति समान भाव रखे भोगों से दूर रहे और हृदय में किसी प्रकार का विकार न आने दे इन्हीं सब धर्मों के कारण इस आश्रम को क्षेमाश्रम अर्थात कल्याण प्राप्ति का स्थान कहते हैं इस आश्रम में आया हुआ ब्राह्मण अविनाशी ब्रह्म के के साथ एकता प्राप्त कर लेता है। वेदान, संतान सुखान, समाहिता, जो धर्म, धर्म, अब के धर्म सुनो जो वेदों का अध्ययन पूर्ण करके समस्त वेदोक्त शुभ कर्मों का अनुष्ठान करने पन, के पश्चात विवाहित पत्नी के गर्भ से संतान उत्पन्न कर उस आश्रम के न्यायोचित भोगों को भोगता और एकाग्रचित्त हो मुनि जनोचित धर्म से युक्त दुष्कर गार्हस्थ धर्म का पालन करता है वह उत्तम है स्वतारतुष्ट तो तो तो अलग नियोग कृतज्ञ अनुंत क्षमा को चाहिए कि वह अपने, अपने स्त्री में अनुराग रखते हुए संतुष्ट रहे ऋतुकाल में ही पत्नी के साथ समागम करें शास्त्रों की आज्ञा का पालन करता रहे सठता और कुटिलता से दूर रहे परिमित आहार ग्रहण करें देवताओं की आराधना में तत्पर रहे उपकार करने वालों प्रति के प्रति कृतज्ञता प्रकट करें सत्य बोलें सबके प्रति मृदु भाव रखें किसी के प्रति क्रूर न बने और सदा क्षमा भाव रखें दान्तो विधेयो प्रमत्तो दव्य कव्य प्रमतरी प्रदाता वेता गृहाश्रमी सृहस्थाश्रमी पुरुष इंद्रियों का संयम करे गुरुजनों एवं शास्त्रों के आज्ञा माने देवताओं और पितरों की तृप्ति के लिए और कव्य समर्पित करने में कभी भूल न होने दे ब्राह्मणों को निरंतर अन्नदान करे ईर्ष्या से दूर रहे अन्य सब आश्रमों को भोजन देकर उनका पालन पोषण करता रहे और सदा यज्ञ यागादि में लगा रहे अथा त्रायण की तमाह महर्षय महानुभा महार्थम अत्यंत तप प्रयुक्त तात इस विषय में महान भाव महर्षिगण नारायण गीत का उल्लेख किया करते हैं जो महान अर्थ से युक्त और अत्यंत तपस्या द्वारा प्रेरित होकर कहा गया है मैं उसका वर्णन करता हूँ तुम सुनो तथा इस सत्यालोक में सत्य सरलता अतिथि सत्कार धर्म अर्थ अपनी पत्नी के प्रति अनुराग तथा सुख का सेवन करे ऐसा होने पर ही उसे परलोक में भी सुख तो होते हैं यह मेरा मत है भरणम पुत्र दाराण तथा वसताम आश्रम श्रेष्ठम वदी पर श्रेष्ठ आश्रम गारहस्थ्य में निवास करने वाले द्विजों के लिए महर्षिगण यह कर्तव्य बताते हैं कि वह स्त्री और पुत्रों का भरण पोषण तथा वेद शास्त्रों का स्वाध्याय करें एवं ब्राह्मण यज्ञ गारहस्थ्य मध्या वसते यथावत गृहस्थवृत्तिम प्रवोध्य सम्यक स्वर्ग विशुद्धम फलमाते जो ब्राह्मण इस प्रकार स्वभावतः यज्ञपरायण हो गृहस्थ गृहस्थ धर्म का का का रूप से पालन करता है है वह वृत्ति अच्छी तरह करके लोक में विशुद्ध फल भागी होता तस्य देह आनंद मुखा उस गृहस्थ को देह त्याग के पश्चात उसके अभीष्ट मनोरथ अच्छे रूप से प्राप्त होते हैं वे उस पुरुष का संकल्प जानकर इस प्रकार अनंत काल तक के लिए उसकी सेवा में उपस्थित हो जाते हैं मान उनके नेत्र मस्तक और मुख सभी दिशाओं की ओर हो स्मरण ब्रह्मचारी को चाहिए कि वह अकेला ही वेद मंत्रों का चिंतन और अभिष्ट मंत्रों का जप करते हुए सारे कार्य संपन्न करे अपने शरीर में मैल और कीचड़ लगी हो तो भी वह सेवा के लिए उद्यत हो एकमात्र आचार्य की ही परिचर्या मिल संलग्न रहे ब्रह्मचारी व्रत्यम नित्यम दीक्षा परिचार्य तथा नित्य निरंतर मन और इंद्रियों को वश में रखते हुए व्रत एवं दीक्षा के पालन में तत्पर रहे वेदों का स्वाध्याय करते हुए सदा कर्तव्य कर्मों के पालन पूर्वक गुरुगृह में निवास करें शुश्रूषा सततम कुर गुर प्रण वृत निरंतर गुरु की सेवा में संलग्न रहकर उन्हें प्रणाम करें जीवन निर्वाह के उद्देश्य से किए जाने वाले यजन याजन अध्ययन अध्यापन तथा दान और प्रतिग्रह इन छह कर्मों से अलग रहे और किसी भी असत कर्म में वह कभी प्रवृत्त न हो न चरत्यधिकारीण से दृष्टो नो संपदस्ता ब्रह्मचारीण ऐसे अपने अधिकार का प्रदर्शन करते हुए व्यवहार न करे द्वेष रखने वालों का संग न करें वस्त्र युधिठिर ब्रह्मचारी के लिए यही आश्रम धर्म अभीष्ट है इसी महाभारत शांति परवि राजधर्मानुशासन पर बड़ी चतुराश्रम धर्म कथली एकष्टीतमोध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में चारों आश्रमों के धर्मों का वर्णन विषयक एक सठवाँ अध्याय पूरा हुआ